आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते रेडियो मधुबन रेडियो रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट फोर एफ एम और पच्चीस नवम्बर दो को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस एस कॉन्फ्रेंस में जहां पर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 नमस्कार आप सुन रहे मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और लोगों से हम बात करते हैं और आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ गगन जी हैं जिनका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच फॉर वैटिंग गगन जी मैं जानना चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे जो सुनने वाले हैं रेडियो मधुन को इस वक्त ऑन करके बैठे हुए हैं और अच्छी तरह से रेडियो का आनंद उठा रहे हैं वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए पहली बात तो धन्यवाद मुझे रेडियो पर इन्वाइट करने का मेरा नाम गगन है मैं इंजल ब्रोकिंग नाम की एक कंपनी में काम करता हूँ हम लोग लोगों को लिए डी अकाउंट खोलते हैं उसमें फिर लोग पैसे डालकर मार्केट में शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो ये हम लोगों का काम है हमारी कंपनी का मैं वहाँ पर मार्केटिंग देखता हूँ मार्केटिंग के साथ साथ आप सबको पता है आजकल हमारी कंट्री में हमारे देश में डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें भी जितना भी हम आगे बढ़ सकते हैं कंपनी को आगे लेके जाता हूँ ताकि हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट के जा, को जानकर उसमें से अच्छे से ट्रेड कर सकें उससे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ला सकें अपने लिए वो मेरा काम है लोगों तक एंजल को पहुंचाना और लोगों को शेयर मार्केट समझाना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलें और हमारे कम और मार्केट में ट्रेड कर सकें अपने बारे में बताइए सर परिवार में कौन कौन है हाँ। और आप इस फील्ड में कैसे जुड़ें तो मैं एक इंजीनियर हूँ मैंने इंजीनियरिंग की है उसके बाद मैंने एम किया है उसके बाद अब इंजीनियर एम बी क्या करेगा हम लोगों ने काम शुरू किया जॉब शुरू की धीरे धीरे हमारा काम डेटा देखना है तो हम डेटा एनालिटिक्स करते थे बहुत डेटा को एनालाइज़ करते थे फिर वो करते करते करते जब डेटा एनलिटिक्स बहुत अच्छी तरह आ गया तब कुछ लोगों ने कहा कि आजकल तो मार्केट बहुत बढ़ रही है शेयर मार्केट में डेटा का बहुत ज़रूरत है तो आप आइए शेयर मार्केट में हमारे साथ काम करिए तो उस तरह से मैं धीरे धीरे मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डेटा एनलिटिक्स में आ गया और फिर मैं इंजल ब्रोकिंग में आ गया मेरे दो बच्चे हैं है, मेरी शादी हो चुकी है बॉम्बे में रहता हूँ और अब तो शेयर मार्केट ही अपनी ज़िंदगी है गगन जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आप ऐज़ इंजीनियर होने के बावजूद यहाँ पर जो है एंजल ब्रोकर में एज ए मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा और आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जब भी बात करते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं थोड़ा सा एक कुछ और विचार उनके पास आता है तो मैं चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक्चुअली में है क्या उसके बारे में डिटेल से बताइए अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें पहले तो मैं लोगों को आज से बहुत साल पहले लेके जाऊँगा आपको पता होगा कि बहुत साल पहले इंडिया में शेयर मार्केट बैन थी क्योंकि एक, एक लोगों के लोगों के मन में गलत विचार था कि शेयर मार्केट कोई किसी तरह का जुआ है तब जो लोग शेयर मार्केट को समझते हैं उन्होंने सरकार को समझाया उनको डेटा दिखाया हमेशा की तरह सबको डेटा दिखाया दिखाया कि ये एक जुआ नहीं है, एक विज्ञान है एक साइंस है जिसके कारण ये एक सब लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है देखने की कि वो पैसा बना सकें देश की देश की जो आगे ग्रोथ है उस पर लोग पार्टिसिपेट कर सकें हम सब जानते हैं कि जब भी कोई बंदा शेयर मार्केट में पैसा डालता है वो अपनी कम, उस कंपनी में पार्टनर बन जाता है तो एन वे जो कंपनी में ग्रोथ आ रही है जो देश में ग्रोथ आ रही है वो उसका भागीदार बन जाता है ये एक, एक तरह की एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में हर इंसान को हर देश की हर देश की तरक्की का भागीदार बनने की तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती ये ऐसा विज्ञान है जो लोगों तक पूरे देश की तरक्की को आगे लेकर आता है तो तो शेयर मार्केट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है देश के तरक्की के लिए ओबियसली उसके बाद से तो टेक्नोलॉजी आ गई और अभी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई पहले लोग बात करके ट्रेड करते थे अब तो सब सिस्टम पे हो जाता है कंप्यूटर पे हो जाता है तो उसमें क्या होता है क्योंकि अब ये विज्ञान बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो इसमें आपको जो डर है वो इसलिए है बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है और वो समझ के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत डेटा देखना पड़ेगा दुनिया में क्या हो रहा है देश किस तरफ जा रहा है किस किस कंपनी में क्या होने वाला जब तक आप वो नहीं समझेंगे आपके मन में डर रहेगा कि अरे मैंने डाला पता नहीं कंपनी आगे जाए पीछे जाए क्या हो जाए है ना तो शेयर मार्केट में जो डर है उसको निकालने के लिए एक ही तरीका है आप और पढ़िए और समझिए उसके अलावा कई कंपनीज़ हैं उनमें एक्सपर्ट्स हैं हमारी कंपनी में भी हैं और कंपनीज में भी हैं उनके पास जाइए उनसे बात करिए वो समझाएँगे आपको वो अपनी तरफ से अपना व्यूज़ में उनको क्या लगता है कहाँ क्या होगा बताएँगे उसके बाद वो सब सुनने के बाद फ़ाइनल निर्णय तो आप ही को लेना है फिर आप देखेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है उसके बेसिस पर आप अगर शेयर मार्केट पैसा डालेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली कभी कभी पैसा बनेगा कभी नहीं बनेगा अभी एक नई चीज़ आ गई है कि जो टेक्नोलॉजी थी पहले वो इतनी एडवांस हो गई है कि सिर्फ लोगों से बात करने की बजाय आजकल ऐसे ऐसे हमारे मोबाइल पर आप लोग देख ही रहे हैं ऐसे ऐसे इंजन आ गए हैं कि आप उस पर वो इंजन ही आपको बता देगा कि अरे आपने इतना पैसा डाला था इस शेयर में ये नीचे जाने का चांस है आप दोबारा देखना चाहते हैं क्या या फिर कोई इंजन ऐसा बताएगा कि अरे इस टाइप के शेयर जब भी मार्केट में कोई बड़ी चीज़ होती है तो इस टाइप के शेयर नीचे चले जाते हैं आपने पैसा डाला था कि आप देखना चाहते हैं ऐसे इंजन आपको हेल्प करते हैं आगे रहने के लिए कई इंजन तो ये भी बता देते हैं कि कौन सा शेयर लेना चाहिए है ना उनके एनालिसिस की तरफ से एक तरह का फिर से विज्ञान है वो विज्ञान आपको बता रहा है कि क्या होना चाहिए और उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं क्या करना है तो अगर आप उस विज्ञान के साथ चलें पढ़ाई करें और एक्सपर्ट्स के साथ चलें तीनों मिलाकर अगर आप मिलकर काम करेंगे तो आगे पीछे करके कभी ना कभी आपको पैसा बनना चाहिए अगर देश आगे बढ़ रहा है अगर देश आगे बढ़ना बंद हो जाएगा तो शायद आपका पैसा ना बने जब तक देश आगे बढ़ता रहेगा आपका पैसा बनता रहेगा अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उस हाब से शेयर मार्केट हमेशा आपको एक अच्छी चीज़ है देश के साथ चलने की चीज़ है जो शेयर मार्केट में नहीं है वो देश के साथ नहीं चल रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताएँ कि शेयर मार्केट है हाँ क्या चीज़ उसके बारे में आपने बताएं और इसमें हम लोग जैसे कि शुरुआत किस तरह से करें छोटे इन्वेस्टमेंट से करें बड़े इन्वेस्टमेंट से करें कैसे करें छोटा और बड़ा तो आदमी के पैसे के हिसाब से है बट अगर आपके पास सौ रुपये है तो अब मैं यही कहूँगा कि आप पहले दस पंद्रह रुपये डालिए अगर आपके पास एक करोड़ रुपया है तो पहले आप पाँच दस लाख रुपये डालिए मतलब पाँच से दस प्रतिशत पैसा डालिए बट पैसा छोटा बड़ा सिर्फ पैसे की बात नहीं है उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसमें कितनी नॉलेज कितनी नई चीज़ें सीखते हैं जब आप पहला पैसा डालते हैं तो आप आपको समय लगाना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा अगर किसी कंपनी में टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन है तो उनको समझना पड़ेगा आपको एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा कुछ लोग एक करोड़ रुपया डालकर भी नॉलेज नहीं गेन कर पाते कुछ लोग तो पचास तो रुपये डालकर भी गेन कर लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पैसा डालें लें ज़रूरी है कि उसमें आपने कितनी मेहनत की ताकि आप समझ सकें मार्केट को तो स्टार्ट हमेशा स्मॉल करिए हमेशा अच्छी बात है क्योंकि नॉलेज गेन के लिए दो तीन बार आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा बट अगर आप उसमें टाइम डालते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे आ, मेरा एक एडवाइस ज़रूर है कि अकेले मत करिए सब कुछ किसी न किसी कंपनी के एक्सपर्ट से मिलिए उनके लोगों से भी समझिए उनके टेक्नोलॉजी से भी समझिए और फिर आगे बढ़िए धीरे धीरे कर अकेले करेंगे बिल्कुल अकेले करेंगे अगर आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं की है इस बारे में तो बहुत रिस्क है और वो रिस्क नॉर्मल रिस्क से भी ज़्यादा रिस्क है क्योंकि आप अंधेरी रास्ते पे जा रहे हैं आपको पता नहीं क्या है है ना तो अगर आप बिना हेडलाइट्स के रात को कार चलाएँगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा है ना उस तरह से आपको पढ़ाई कर या सीख कर, और लोगों से मिल चलना चाहिए तो सीखने के लिए गगन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और जैसे कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शेयर मार्केट के बारे में उनके पास अगर जानकारी नहीं है तो बहुत ही अच्छी चीज़ ये है गगन जी ने जो बताया कि आप पहले स्टडी कीजिए थोड़ा सा समझिए टेक्नोलॉजी को समझिए और कंपनी को समझिए उसके बारे में थॉरली स्टडी कीजिए उसका इतिहास जानिए कंपनी कितने समय से है और कैसा काम कर रही है और पिछले साल उन्होंने किस तरह से लोगों को बेनिफिट दिया है ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको जो है अच्छी तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि आप छोटे से शुरू किए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसा जैसा आपको समझ आ जाएगा ड्राइविंग करना आ जाएगा तो अपने आप ही आप मूव करेंगे है ना <laughs> कुछ लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे रेसर बिल्कुल रेसर बन जाएंगे बट कुछ लोग रेसर नहीं भी बनेंगे फिर भी वो धीरे धीरे चल कर कुछ कमा लेंगे इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल पहले तो हमें किसी से मिलना पड़ता था खुद समझना पड़ता था आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जैसे आप कहते हैं ना आजकल गूगल पे आप कुछ भी सर्च करो मिल जाता है बात करो तो वो बात भी करता है आपसे तो कुछ हद तक ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि, कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के इंजन बन गए हैं सिस्टम्स पर मोबाइल पर जो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं तो आपकी जो जितनी भी समझ है जितनी भी एजुकेशन है वो आप टेक्नोलॉजी से भी ले सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ लोगों से ही लें तो एक ही अच्छी बात है कि आजकल बिना किसी से मिलने की क्योंकि अब किसी से मिलना और उसको बताना कि मुझे कुछ नहीं आता कम आता है थोड़ा एम्बेसिंग uh, लगता है बट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सबको समझ सकते हैं आप हमारी कंपनी के अलावा और कंपनी हमारे पास भी ऐसे इंजन हैं अगर आप उसमें जाएं, उसमें आ, अकाउंट खोलें और उसके बाद उसको पढ़ें पढ़ पढ़कर उसमें वो आपसे बात करेगा वो आपको समझाएगा आप भी समझेंगे और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं गगन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शेयर मार्केट के बारे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताया कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ये सारी बातें आपने बताया और चलिए अब हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का टाइम तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो आप किस टाइप के गाना सुनना पसंद करेंगे नहीं मैं तो बॉलीवुड का फ़ैन हूँ जो भी लेटेस्ट सॉन्ग चल रहे हैं वही अच्छे सॉन्ग हैं रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा बेस्ट हैं जिससे लोगों का इंटरटेनमेंट हो तो लेटेस्ट आप सुन रहे हैं रेडियो मॉल 90.4 एफएम सुनते रहो एफ एम सुनते जा काले रहोर्जा तेरे मुंह तेरे खंड आजा परदेसी पर तेरी मेरी लिक जिंदगी घर आजा परदेसी देसी के तेरी मेरी लिक जिंदगी तो हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रास्ते पे अखिया रास्ता देखें पिछड़े मी का तेरी मेरी एक जिंदड़ी दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत गगन जी से हम लोग बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया और मैं चाहूँगा कि अभी शेयर मार्केटिंग की जब बात हो रही है कैसे है और किस तरह से आज वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ही मिरर टाइप है आप देख कर काम कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना जहाँ पर हम हर चीज़ को जो है अपने घर बैठे समझ के अगर करते हैं तो अच्छी बात है आपके पास टाइम अपने हिसाब से आप टाइम निकाल के उसके पास बैठ आप सब कुछ कर सकते हैं और पहले जैसा चीज़ें नहीं हैं आपके आप हाथ में अब मोबाइल भी है तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है शेयर मार्केट में तो कुछ एग्जांपल ज़रूर बताइए नाम मत बताइएगा हाँ मतलब इसमें क्या है कि लोगों ने मतलब पैसा बनाने के लिए शेयर मार्केट में जबकि खास मतलब पैसा तो हम लोग डिपॉजिट्स में ही बनाते हैं बट आप मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया अब उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है आ, मैं जानता हूँ कि आ, जैसे कि मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनको बी इंडस्ट्री बी इंडस्ट्री इंडिया में जब शुरू हुई थी दो हज़ार में पाँच साल में इतनी बड़ी बन गई थी उन लोगों ने पहली और दूसरी बीपीओ कंपनी जो मार्केट में लिस्ट हुई थी उसमें पैसा डाल दिया था उनको बीपीओ इंडस्ट्री की इतनी समझ थी उनको पता था कि ये इंडस्ट्री हर हालत में ये इंडस्ट्री हाल में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी मुझे याद है एक बंदे ने एक मेरे दोस्त ने एक रुपए का शेयर लिया था फिर उसको करीब एक हज़ार का बेचा था तो मतलब बिल्कुल ही मतलब आपको आप समझ सकते हैं उसने एक लाख रुपये डाला था उसका दस करोड़ रुपया बन गया था बट कैसे किया उसको पता था किस इंडस्ट्री में पैसा है और इसमें खास बात यह कि जब उसका शेयर ग्रो किया बीच में कई बार गिरा भी पर उसको पता था कि कुछ नहीं होता बाद में बढ़ेगा तो उसको इस बात का सब्र था हिंदी में हम लोग पेशेंस बोलते हैं आजकल अपने इसमें पेशेंस था उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो स्टडी है वो बिल्कुल सही है ऑब्वियसली इंडस्ट्री के डेटा को ट्रैक करता रहता था उसको पता था कि ऊपर नीचे होता है बट पाँच दस साल में ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी उसने वही किया और बाद में जब ई इंडस्ट्री थोड़ी डाउन आई तब उसने स्टडी कर ली कि अब ये और नहीं ग्रो करेगी अब इंडस्ट्री चलती रहेगी तो अब इसमें मेरा शेयर रहता है ग्रो नहीं करेगी जब तो उसने उस इंडस्ट्री को छोड़ता है उसने एक हज़ार बनाया बट ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने उसमें एक हज़ार जब हो गया था पैसा डाला और उसके बाद वो नीचे चला गया तो क्योंकि उन लोगों को लगा था कि चलो आज तक ग्रो करिए आगे करेगी बट ऐसा होता नहीं है ऐसा नहीं है कि जो पहले ग्रो कर रहा है वो आगे ग्रो करेगा तो इसलिए यू हैव टू सी मतलब आपको देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना Uh, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन लोगों ने जब 2008-09 में पूरा मार्केट बिल्कुल ही क्रैश कर गया था तब उसके बाद उन लोगों ने पैसा डाला क्योंकि उनको पता था कि जो मार्केट क्रैश है इसमें बहुत लोगों का इमोशन जुड़ा है बट विज्ञान ही कहता है कि आगे जाएगा तो मैं ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि दो के बाद अभी लास्ट दो तीन साल में मार्केट इतना आगे गया है उन लोगों ने दो में पैसा डाला अभी कुछ लोगों ने निकाला तो आप जानते हैं कि दो गुना तीन गुना चार गुना पैसा निकाला तो आप तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सही टाइम पर सही जगह पर स्टडी कर कर पैसा डाला ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने मार्केट क्रैश करने पे पैसा बनाया क्योंकि जब मार्केट क्रैश करता है तो कुछ सब कुछ क्रैश नहीं करता ऐसे भी कुछ इंडस्ट्रियाँ ग्रो करती हैं जब तो तो 2008-09 में पूरा मार्केट क्रैश किया था तो असली में एक्चुअली क्रैश ज़्यादातर अमेरिका में हुआ था अमेरिका के बहुत से इंडस्ट्रीज में बहुत से इंडस्ट्रीज ने वहाँ पर पैसा नहीं बचा था तो उन लोगों ने सारा अपना काम इंडिया में आउटसोर्स कर दिया था तो इंडिया के जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री थी उस टाइम पर क्रैश नहीं की थी वो ग्रो की थी तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने देखा मार्केट यू में क्रैश हो रहा है तो इंडिया में पैसा डालने का टाइम है उन लोगों ने उस इंडस्ट्री में पैसा डाला बाकी सारा मार्केट फिर भी क्रैश किया और उनका पैसा फिर भी बन गया तो हमको हमेशा ऐसे करके पैसा डालते रहेंगे अब देख कर क्या चलने वाला है क्या नहीं इंडस्ट्री के अंदर क्या है तो बहुत लोगों ने एक से हज़ार एक से दो एक से तीन मैंने सबको पैसा बनाते देखा गगन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से शेयर मार्केट में काम होता है और कैसे आपको काम करना है बहुत ही अच्छा तरीका और मैं कह सकता हूं कि आपको एक टेक्निक ही मिल गई है आज कि किस तरह से काम करता है शेयर मार्केट और आपको अपनी सोच और अपनी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ते हैं या स्टडी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज हो अलर्ट आप रहें तो काम अच्छा बनेगा तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा गगन जी आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताए और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर किस तरह से शेयर मार्केटिंग का आप सोचते हैं या देखते हैं शेयर मार्केट मुझे लगता है कि वैसे मैंने कहा था कि शेयर मार्केट भारत की तरक्की का रिप्रेजेंटेशन है भारत जब तक तो तरक्की करेगा शेयर मार्केट तरक्की करेगी आ, जब भारत तरक्की करेगा तब लोगों को शेयर मार्केट में ही पैसा बना, बनाना एक ही तरीका होगा तो मुझे लगता है कि आगे जाकर शेयर मार्केट ग्रो करेगी शेयर मार्केट ग्रो करे थोड़ी करे ज़्यादा करे बट लोग इसमें ज़रूर ज़्यादा आएंगे बिकॉज़ यही असली जगह है जहां पर पैसा सही दर, सही तरीके से बढ़ता है आप तरक्की के साथ चलते हैं आप पूरे देश के साथ चलते हैं शेयर मार्केट आगे जाकर शेयर मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन जरूर बहुत बढ़ने वाला है और, और शेयर मार्केट भी मुझे मतलब पूरा उम्मीद है कि आगे बढ़ती रहेगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको अभी सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में एक मैसेज जो आपको मोटिवेट करता हूँ आपके जीवन में हर बार जो है खुशी से आगे बढ़ने के लिए <laughs> कौन ऐसा व्यक्ति है या शब्द हैं या गीत हैं क्या है वो मोटिवेट जो आपको करता है उसके बारे में बताऊँ तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं मतलब ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं और मतलब हमेशा के आगे बढ़ते रहो तो हमारे हमारे ऑफिस में एक बात हम बोलते हैं इसमें बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं वर्क फियरलेसली ठीक है वर्क uh, फियरलेसली uh, मैंने देखा कि सिर्फ हमारे ऑफिस में नहीं बोलते हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आजकल बोलते हैं है ना तो आई थिंक दैट इज़ द करंट मोटिवेशन कि डरो मत अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो बिना डरे आगे बढ़ते रहो तो वर्क फियरलेसली का मतलब है गलतियाँ वही इंसान करता है जो काम करता है जो काम नहीं करता उसे कभी गलती भी नहीं होती फेयरलेसली आगे बढ़ते जाइए अपने अपनी मेहनत से अपनी लगन से अपने अपने एजुकेशन से जो आपको ठीक लगता है वो करते चले जाइए उसी से आपको मोटिवेशन रहता है तो वर्क फेयरलेसली मेरा प्राइमरी नारा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि आप काम करते रहिए लेकिन डरिए मत और आगे बढ़िए गलतियाँ होगी लेकिन उसको सुधारते हुए आगे बढ़ते जाइए और बिना डरे काम करते रहें ये बहुत ही अच्छा स्लोगन आपने दिया और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं इस बात को ध्यान में रखिए और काम करते आगे बढ़ते रहिए और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और गगन जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद हमें सुनने के लिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कर जाते रहो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 के पल ये भी जाने वाला है ओ, ओ, आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दू पल जो ये जाने वाला है